ये बोले अच्छा भाई सामने दिखे तो अभ्यास हो बोले नियम तो नहीं है कराओ तो थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर के लिए नचाय नियमा नियम पुरुवस्थित एवं विषय विषयांतरम अध्यसीता जनि ये नियम नहीं है कि जो सामने दिखे उसी में अभ्यास हो, जो नहीं दिखता है उसमें अतिहास हो जाता है अभ्यास कुछ विकार से होता है कुछ संस्कार से होता है ये जो जातीयता है ये संस्कार जन्य है वो साम्प्रदायिकता है संस्कार जन्य है वो और कुछ विकारजन्य भी होते हैं काम से हम कहीं तो हमारा ही भोग है तो ये तो हमारा दुश्मन है और ये सब विकार विकारजन्य है बोले तो देखो आकाश दिखाई तो करता नहीं अब आकाश के बारे में आपको विचार करके बताऊसा है कि आप लोग नारायण जरूर समय निकालते होंगे थोड़ा मनन करने के लिए विचार करने के लिए निधिध्यासन करने के लिए पूजा पत्री करने के लिए कुछ न कुछ समय को निकालते होंगे तो मनन भी करते होंगे आखिर बस्ती क्या है इस तो संसार में द्रव्य का पदार्थ का निश्चय करने के लिए ऐसे विचार किया गया जिसमें कोई क्रिया हो सके और जिसमें कोई अपना खास गुण हो उसको द्रव्य कहते हैं व्यवहार में क्रियाश्रेयत्व हाँ, गुण क्रियाश्रयत्व द्रव्यत्म वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन में द्रव्य माने वस्तु हो द्रव्य माने रुपया पैसा नहीं है ना द्रव्य माने बदलने वाली चीज को तो जरूर हो गए इतना तो उसमें होना चाहिए द्रव द्रव तो होना चाहिए जैसे सोना है ना सोना तो सोना द्रव्य है तो कैसे द्रव्य है सोना मिट्टी भी द्रव्य है वो पीछे बताते हैं सोना द्रव्य है क्योंकि उसमें रूप आदि जो है गुण वो उसमें रहते हैं रूप आदि गुणों का आश्रय है और उसको थोंक के पीट के साते में डाल के कंगन बना लें हार बना लें सोना द्रव्य तेजस रूप से द्रव्य है बोला तेजस रूप से गुण क्रियाश्रय द्रव्य तो धरती को खोद सकते हैं धरती में गड्ढा बना सकते हैं है धरती में अन्न पैदा कर सकते हैं है न तो क्रिया का आश्रय है द्रव्य और गुण क्या है तो गंधवत्व जो है ये खास गुण इसका शब्द पर से, से गंध, आ, आ, पारा, ये गंधवत्व हैतुर्दिश के गुणा इनका नाम होता है न्याय सीट में गुण संयोग विभाग है संयोग होना विभाग होना परत्व होना अपरत्व होना है ना ये सब जो हैं ये हैं। तो आकाश जो है आकाश आकाश भी क्रिया का आश्रय है तो कैसे तो इसमें उड़ सकते हैं अवकाश नहीं हो तो उड़ उड़ो सके तो पक्षिण्धि अंत पक्षी उड़ रहे हैं कहा हो रहे हैं उद्डैन क्रिया का आश्रय कौन है तो एक बात और जो चीज पृथ्वी में नहीं है जल में नहीं है अग्नि में नहीं है वायु में नहीं है ऐसा अवकाश अवकाश दात्रित्व रूप एक गुण आकाश का है तो ये तो ये शब्द कोई शब्द कहते हो कोई अवकाश बोलते हो जरा ये अवकाश यहाँ हम बोलते हैं ना अगर यहाँ ऐसा यंत्र लगा दिया जाए कि हमारा बोलना वो यंत्र ग्रहण कर ले तो हमारे बोलने के समय ही अमेरिका में सुना जा सकता है कि नहीं वहां भी यंत्र हो यहाँ भी यंत्र हो है ना बेतार तो का तार होता है रेडियो होता है कि तो यहाँ बोला जाए और बहुत दूर दूर वो व्याप्त तो हो जाए तो शब्द में जो व्याप्ति है ना इस शब्द की व्याप्ति किसमें है आप ये देखना अच्छा ये भी हमारे विचार का विषय नहीं है हम जीव से स्वाद चढ़ते हैं और नासिका से गंध लेते हैं और आंख से रूप देखते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं और काम से सुनते हैं तो हमारे पास ज्ञान के जो पांच इंद्रिय इंद्र लेबोरेटरी में तत्व का निर्णय नहीं होता ये जो लेबोरेटरी बनी है स्वाभाविक प्राकृत इसको तुम मशीन से काट रहे हो जबकि मशीन इसके बिना कुछ बता ही नहीं सकती आपकी बात इतना में आई कि नहीं आपने एक मशीन बनाई वो क्या करती है जरूर कर दिखाती है? है ना गाचा को अंधे के आंख पर लगाओ तो बोले भाई आंख के देखने में मशीन मदद करते है तो बोले नहीं हम एक ऐसी मशीन बनाते हैं कि जिससे अंधे भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया है ना? असल में नेत्र नेत्रिय जो है वो सारे शरीर में व्यापक है न ऐसा आविष्कार आप कर सकते हैं कि आपके काम में ऑपरेशन कर दें और वो जिस धातु से दृष्टि बनती है उस धातु को यहाँ जागृत कर दें तो आपका हाथ देखने लगेगा हम मानते हैं इस तो बात को तो ऐसा बोले हम हाथ में ऑपरेशन भी नहीं करते ऐसी मशीन लगाते हैं कि आपको दिखने लग जाए कभी तो आपका करण होगा मन होगा तब न देखेगा ना? रूप संस्कार से संस्कृत मन होगा तो देखेगा इसका अभिप्राय हुआ कि अध्यात्म के बिना अभिभूत बिल्कुल बेकार है आप अगर न सोचते हो कभी इस विषय में तो सोच लें सारी यंत्र तब काम देंगे जब जानने वाला रहेगा जानने वाला नहीं होगा तो यंत्र किसके काम आएंगे और यंत्र से सिद्ध हुए पदार्थ किसके काम आवेंगे शेषी चैतन्य होता है और शेष पदार्थ होता है ये तो कर्मच बात हुई। तो शब्द गुणाश्रय अवकाश अवकाश दाता है और जाने आने के लिए हो घड़ा बनाने के लिए भी आकाश का होना जरूरी है तो न दीवार तो बन गई और भीतर बाहर अवकाश नहीं हो तो गला कैसे होगा तो अवकाश जो है वो गुण और क्रिया का आश्रय है उसी में हवा दौड़ती है उसी में अंधकार और प्रकाश फैलता है अब देखो ये वायु दौड़ती है और बंद होती है वायु जिसमें दौड़ती और बंद होती है वायु की क्रिया का जो आश्रय है तो आकाश जो गति का आश्रय है तो आकाश है न और जिसमें प्रकाश आता और जाता है अंधकार आता और जाता है उसका नाम आकाश है ना जिसमे पानी बरसता है और नहीं बरसता है सो आकाश जिसमें ऐसी ऐसी हजारों भर्तिया उड़ती हैं, हैं और नष्ट होती हैं उसका नाम आकाश परंतु आकाश आंख से तो नहीं दिखता है ये बात तो आप मानेंगे और नभस का अर्थ ही यही होता है नभस माने और जिसमें जो जल न सके एक अर्थ लो भस्माने भस्म नभस नभस जो में न हो सके उसका ना नाम नभस और जो नेत्र से जो न भास है सो भास नेत्र से जो न भास है सो नभक्त और बोले ही आकाश नीला हमको बचपन में हमको हमारे ईश्वर कृपा से हमको बचपन की बहुत सी बातें याद आते हैं वो हमको अपनी माँ का दूध पीना भी याद आता है नंगा रहना भी याद आता है तो हमको तो बचपन में ये ख्याल था कि ये जो निधि में आकाश में दिखती है तो ये एक तो ऊपर की ओर दिखती है जैसे कड़ाही लटकाई हो उलट के कड़ाही रख दी गई हो काली काली कड़ाही तो घर में देखते थे ना और ऐसी ऐसी कड़ाह देखते थे जिसमें पांच पांच सौ आदमी के लिए भोजन बने तो जैसे कड़ाह उलट के रख दिया गया हो तो हमारा ये ख्याल था कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो कहीं न कहीं ये दीवार मिलेगी इसकी और सामने जाएंगे तब तो, तो सोचते थे कि 10-20 मील पर ही वो दिख रही है वो मिलेगी तो आकाश तो आंख से दिखता नहीं है प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उसमें ये नीलिमा का आरोप कैसे होता है तो आज बिल्कुल स्वच्छ है देखो आपको तो एक दृष्टान्त बता देते हैं आकाश में रात का अंधेरा आता है और दिन की रोशनी आती है हैं? और आकाश क्यों का क्यों और आप चिदाकाश का ख्याल करो आकाश तो इस आकाश को छोड़ो चिदाकाश का ख्याल करो चिदाकाश में आभास रूप प्रकाश हैं? और जड़का रूप अंधकार ये दोनों आते जाते और रहते हैं और आप चिदाकाश तो आकाश में ये मलिनता का अध्यारोह क्यों हुआ और न दिखने पर भी इसमें देवी का ये स्वच्छ है आज आकाश निर्मल है तो निर्मलता आकाश में थोड़े तो दिखती है आख से तो रूप में निर्मलता दिखती है कि आज आकाश मलिन है तो मलिनता जो आख से दिखती है वो तो तेजस में दिखती है परंतु तेजस में जो मलिनता और स्वच्छता दिखती है उसका अध्यारोप अनजान आदमी आकाश में करता है कर इसी प्रकार आभा और जड़ता में होने वाले जो गुण और दोष उनका आरोप मनुष्य अपने चिराकाशक स्वरूप में चिराकाशक स्वरूप में करता है उन्हें बाबा अभ्यास तो हजारों हो मैं तुम इसी अभ्यास के पीछे क्यों पड़े होते बिल्कुल अभ्यास जो है ना जब हम सदगुणी को दुर्गुणी समझते हैं तो अभ्यास होता है और दुर्गुणी को सदगुणी समझते तो हैं तब भी अभ्यास होता है और जब औरत को मर्द समझते हैं तब भी अभ्यास है और मर्द को औरत समझते हैं तब भी अभ्यास दिन भर में हजारों अभ्यास होते रहते हैं लेकिन बोले अपने में जो अभ्यास है ये काटने लायक क्या अपने में जो अभ्यास है ये सर्व दुख का बीज है अपने को तो एक बार बुद्धि समझते हैं एक बार सुखी समझते हैं एक बार मालिक समझते हैं एक बार नौकर समझते हैं अच्छा आप बाप होती बेटा बाप <laughs> अपने बाप को अपने बाप को मत भूल जाओ है ना देखो है ना अपने बाप को मत भूल जाओ है ना तो अब जब आप अपने को बाप और बेटा दोनों समझते हैं तो असल में आप दोनों से न्यारे हैं बाप पना भी अभ्यास है और बेटा पना भी अभ्यास है बोला बेटे को नजर में रख करके बाप पने का अभ्यास है और बाप को नजर में रख करके बेटे पने का अभ्यास है अभ्यास है तो ऐसे तो हजारों अभ्यास है पर इनको मिटाना नहीं है इनको रहने दो ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ना अदिति अखंड परमात्मा को जो परिचिन मान लिया गया है ना, इसी अभ्यास के कारण संसार में सारे दुख सारे दुख सारे दोष पापीपना पुणियात्मापना सुखी पना दुखी पना संसारीपना होता है आ, अच्छा जरा शांति से बैठे एक एक कार्यक्रम है शुभाकोशुभस स्मृतिमात्रे कुंज ब्रह्म तन्म्वाक संश्रया मर्तना वरद्वाच ब्रह्म तमंगलुस्तमस्थितर अभ्यसी अत्यक्षे आकाशे बालास्तलमलता अंतिम अवरुद्ध प्रत्यात्मननाध्यासा तंक्षणम अध्यात पंडिता अवद्या मन तवेक वस्तुस्वधारण विद्या यत्र यद्यास तत्कृतन दोषेण गुणेन व अणुमात्रेना भी स न संब्यते प्रश्न ये सादृश्य हो तो अभ्यास हो अभ्यास होने के लिए अधिष्ठान का होना भी जरूरी है किसमें अभ्यास हो और किसका का अध्यास हो और किस समानता को लेकर अध्यास हो तो बौद्ध लोग जो अध्यास का स्वरूप मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि बिना अधिष्ठान के ही अध्यास होता है जैसे रस्सी तो नहीं है लेकिन हम सांप समझ लेते हैं तो रस्सी नहीं है तो साफ किसको समझेंगे जिसको साफ समझेंगे उस चीज का होना जरूरी है अब दूसरी बात देखो वो कहते हैं कि साफ भी नहीं है और हम साफ समझ लेते हैं तो न तो अधिष्ठान का अस्तित्व है और न तो अध्यक्ष का अस्तित्व है तो मीमांसकों ने बौद्धों के इस सिद्धांत पर आक्षेप किया अध्यतुस्तत्व असत कथम वस्तु ने प्रज्ञात गुण सत्ता कम अध्यारोपित ना देखो तुम्हारा ये अभ्यास का सिद्धांत बिल्कुल गलत है क्यों कि एक तो कोई चीज नहीं है शून्य और उसमें खपुष्प का अभ्यास हुआ आकाश का फूल और जो न कभी देखा गया न सुना गया तो अधिष्ठान भी असत और खपुष्प भी असत अवस्तु में अवस्तु का अभ्यास कैसे होगा तो प्रज्ञात गुण सत्ता कम अध्यारोप किए तो वाह न वा। सत्ता का ज्ञान हो गुण का ज्ञान हो कभी अध्यारोप होता है पहले से रस्सी हो गए और पहले का देखा हुआ सांप हो गए तो सामने वाली रस्सी में पहले हुए देखे हुए सांप का अध्यास होगा प्रज्ञात गुण सत्ता कम अध्यारोप के तो वाह कभी हो गए कभी नहीं हो गए फिर भी कब हो गए तो सादृश्य हो गए मैंने रस्सी और सांप में कुछ तो सदृशता होनी चाहिए ना एक सरीखा होना चाहिए वही रस्सी भी गोल गोल सात भी गोल गोल रस्सी लंबी सात भी लंबा है तो कुछ तो सादृश्य होना चाहिए बोले ये तो ठीक है कि अभ्यास के लिए अधिष्ठान होना जरूरी है और ये भी ठीक है कि पहले की देखी हुई वस्तु होनी जरूरी है और जहां जो न हो उसका वहां आदर वहां अध्यास होगा अध्यास शब्द वास्ता बहुत परिचित हो गया है और अध्यास माने भ्रम है ना यदि आपको बिल्कुल कभी इसमें भ्रम अज्ञान का कार्य भ्रम अध्यास माने कार्या विद्या कारणा विद्या नहीं अध्यास माने भ्रम धूल एक को न समझ करके उसको दूसरा समझ बैठना तो दूसरा समझ बैठने का नाम अध्यास है और उसको ठीक ठीक न समझने का नाम अज्ञान है अज्ञान के बाद ही भ्रम होता है ये बात ध्यान में रहे अब सादृश्य वाली बात तो ये कहते हैं कि ये नियम बिल्कुल नहीं है कि जहाँ सादृश्य हो वहीं अभ्यास हो बिना सादृश्य के भी अभ्यास होता है निचान अस्त नियम पूर्वस्थित एवं विषय विषयांतरम अध्यसी तव्य प्रत्यक्ष में ही अभ्यास होता है ये नियम लागू नहीं है अच्छा अब प्रत्यक्ष में भी अभ्यास होता है अब ये प्रश्न उठाते हैं कि जैसे तुम कहते हो कि एक है आत्मा और एक है अनात्मा तो अनात्मा जो है वो तो दृश्य है विकारी है जड़ है अनित्य है, है और आत्मा जो है वो द्रष्टा है निर्विकार है, है और चेतन है और नित्य है तो दोनों इतने अलग अलग हैं कि इनमें परस्पर कोई अध्यास नहीं है हो सकता नहीं है क्यों बोले सादृश्य नहीं है बोले नहीं अध्यास होने के लिए सादृश्य की जरूरत नहीं पड़ती असल में तो अध्यास इतना सिर पर सवार है कि इसको ना बोलना नहीं मुश्किल है हाँ। तो बोले कि ये कैसे तो एक प्रौढ़ से प्रौढ़वाद कहते हैं कि जहां अपना मत न होने पर भी प्रतिवादी को परास्त करने के लिए उस मत को स्वीकार करना है अप्रत्यक्षे तो भी आकाश से यद्यपि आकाश प्रत्यक्ष नहीं है तथापि आकाश को न जानने वाले उसमें श्वेती या पीतिमा या नीलिमा का अभ्यास करते हैं आज आकाशस्वच्छ नीला है कभी कभी आकाश ऐसा दिखता है और शहर में रहने वाले लोगों को तो इतना मौका ही क्या मिले वो तो नॉन लकड़ी देखते हैं मौका भी मिला कभी तो सिनेमा देखेंगे वह आकाश की ओर क्या देखेंगे कभी कभी शरद ऋतु में जब निर्मल होता है स्वच्छ देखते रह जाओ ऐसा लगता है कि भगवान प्रकट होकर के आकाश के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं पर आप जानते हैं आकाश तो निराकार है ये आप ने यह भी शायद सुना होगा कि भौतिकवादी जो हैं वैज्ञानिक वे आकाश को तत्व नहीं मानते हैं ये बात आप लोगों ने न सुनी हो तब तो जो नहीं जानते हैं वो जान लें और जो जानते हैं वो ख्याल करना लें इस बात का आकाश को तत्व ही नहीं मानते हैं भौतिकवादी लोग शब्द जिसका हम लोग मानते हैं कि शब्द जिसका गुण है वो आकाश है तो वो कहते हैं कि शब्द वायु का गुण है क्योंकि वायु जो है वो गतिशील भी है और जहाँ गति होगी वही ध्वनि होगी जहाँ गति नहीं होगी वहां ध्वनि हो ही नहीं सकती, जहाँ हिलना नहीं होगा वहां आवाज नहीं हो सकती। तो हिलना जो है गति जो है वो तो वायु का धर्म है इसलिए शब्द भी वायु का ही धर्म है वायु से परे आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है और एक जल को भी तत्व नहीं मानते है जल को बोलते हैं कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैस मिला करके ये बना लेते हैं लेबोरेटरी में पानी पैभाव पैदा कर लेते हैं तो एक तत्व ठोस है जैसे पृथ्वी और एक तत्व तरल है जैसे जल और एक तत्व वा, वायव्य है जैसे गैस उसको तेजस्व गैस और एक तत्व वायु और एक तत्व तो वायु के संचरण का स्थान है तो उसको दिख तत्वों के अंतर्गत मान लो क्या कारण अवना आकाश है अच्छा अब कारण रूप आकाश है आपको नारायण अब आध्यात्मिक बात का जो दृष्टिकोण है वो दूसरा है हम यंत्र के द्वारा तत्व के होने न होने का निश्चय हमारे ऊर्वऋषि जो है वो नहीं करते हैं लोहे के यंत्र या आल्मोनियम के यंत्र जो बनते हैं ना या प्लैटिनम से बने या सोने के बने यंत्रों के द्वारा देख करके वो तत्व का निश्चय नहीं करते हैं उनके पास यंत्र के रूप में अपनी ही इंद्रिया हैं वो कहते हैं कि यंत्र के द्वारा जो सिद्ध होगा वो भी तो ज्ञान के द्वारा ही जाना जाएगा ना तो आकाश क्या है आकाश का प्रत्यक्ष कैसे होता है तो कहो कि कान से शब्द का प्रत्यक्ष होता है और जिह्वा से रस का प्रत्यक्ष होता है स्वाद का तो जिह्वा वेद जो रस है वो तो गुण है और वो गुण जिसका है उस द्रव्य का नाम जल है ये हमारी आध्यात्मिक प्रणाली हुई और वायु का जो स्पर्श है उसका अनुभव त्वचा से होता है शब्द का अनुभव त्वचा से नहीं होता श्रोत्र शस्कुली जो है कान में जो छेद है आकाश है अवकाश है समझो उस छेद में शब्द का अनुभव होता है नाक के छेद में घुसने पर गंध मालूम पड़ता है और कान के छेद में घुसने पर शब्द मालूम पड़ता है और आंख के छेद में घुसने पर रूप मालूम पड़ता है और जिह्वा के छिद्र में घुसने पर स्वाद मालूम पड़ता है तो चूंकि हमारा मन पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा पांच प्रकार की चीजें जानता है इसलिए उन उन गुणों का आश्रय रूप तत्व भी पांच होना चाहिए घ्राण ग्राह्य गंध का आश्रय पृथ्वी रसना रसनाग्राज्य रस का आश्रय जल है और चक्षुर ग्राज्य रूप का आश्रय तेज और त्व्राज्य स्पर्श का आश्रय वायु और श्रोतृग्राज्य शब्द का आश्रय आकाश तो आश्रयत्व न गया असल में गुण का ही प्रत्यक्ष हुआ द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हुआ वो तो अब तो गुण गुणी का नित्य संबंध है इसलिए प्रत्यक्ष भी मानते हैं परन्तु आपको तो इसके बारे में एक बहुत जो महात्माओं का सूक्ष्म दृष्टिकोण है वो सुनाते हैं उनका कहना है कि द्रव्य पांच नहीं है सत्ता एक अस्तित्व जो है सत्ता जो है वो एक है और हमारा जो ज्ञान है ये पांच इंद्रियों में आकर एक ही सत्ता को है ना पांच पांच गुणों को ग्रहण करता है और इंद्रियों के भेद से गुण का भेद और गुण के भेद से सत्ता के भेद की कल्पना कर लेता है वस्तुतः सत्ता पांच नहीं है सत्ता तो बिल्कुल एकात्मक है एकात्मक सत्ता में पांच गुण ग्रहण होते हैं पांच इंद्रियों के कारण और पांच इंद्रियां गुण ग्रहण करती हैं मन के कारण और मन जो है वो इंद्रियों के द्वारा काम करता है पूर्व संस्कार के कारण और पूर्व संस्कार के कारण ये जो मनोविज्ञान की धारा बह रही है इसका साक्षी आत्मा एक और कभी संयस रूप देखती है तो शुक्लिमा पीतिमा रक्तिमा है न सफेदी लाली ये सब आकृतियां दिखाई पड़ते हैं लेकिन आंख से दिखाई पड़ते हैं तो आंख से तो तेजस का साक्षात्कार होता है तेजस का साक्षात्कार होता है आंख से या तमस का साक्षात्कार होता है तेज का अभाव कम है समस्त कोई इधर नहीं है वो तमस को कई लोग द्रव्य मानते हैं परंतु वेदांत में तमस को द्रव्य नहीं माना जाता ये द्रव्य गुण का भी विवेक बहुत है और न्याय और वैशीसी ये द्रव्य गुण का ही विवेक करते हैं मध्वाचार्य ने इन पदार्थों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है उनका न्यायामृत नाम का जो ग्रंथ उनके संप्रदाय में है वो इस विषय का बड़ा विषभ निरूपण करता है पूर्व मीमांसक लोग जो हैं, है ना? वो आकाश का प्रत्यक्ष मानते हैं तो, तो आकाश का प्रत्यक्ष कैसे मानते हैं तो वो कहते हैं कि चिड़िया के उड़ने के समय आंख से तो आकाश नहीं दिखता, लेकिन जो रूप से वस्तु मालूम पड़ती है यह पक्षी यह पदार्थ के रूप में यह पदार्थतया आकाश का प्रत्यक्ष होता है तो वेदांती लोग आकाश का ज्ञान कैसे मानते हैं वो आपको पद्धति बताएगी तो आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति में अभिव्यक्त आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति में अभिव्यक्त जो साक्षी है वो साक्षी आकाश को देखता है साक्षी देते है आकाश आप देखो इस प्रणाली को तो भी हम थोड़ी सी स्पष्ट कर देते देखो बात ये है आप लोग या तो इस ढंग का वेदांत सुनते हो कि जो घड़ा का है ना जो घड़े को देखने वाला है वो घड़े से नारा होता है जो देह को देखने वाला है वो देह से नारा होता है तो या तो ऐसा सुनते हैं और या तो सोहम सोहम उपासना करो ऐसा सुनते हैं ये जो पदार्थ का विवेक करने वाला वेदांत है विचार सागर में नहीं है है ना? बहुत स्वल्प है पंचदशी में भी नहीं है बहुत स्वल्प है बोला हिंदी में केवल एक ही ग्रंथ इस विषय का है कि प्रमाण प्रमेय का संबंध कैसे होता है और वो है वृत्ति प्रभाकर वृद्धि प्रभाकर के सिवाय और किसी विशेष ग्रंथ में इसका विवेक नहीं मिलता है तो एक पदार्थ होता है इंद्रिय देती है ना? जिसको हम इंद्रियों से देखते हैं तो आकाश इंद्रियों से नहीं देखा जाता तब तो तब वैसे आकाश देखा जाता है कि जब आलू का आकार चाक्षुष वृत्ति होती है ये आठ ये जिसका डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं इसका नाम नेत्र इंद्रिय नहीं है ये तो नेत्र गोलक है इसके अंदर होती है चक्षुर इंद्रिय और उस चक्षुर्रिय की जो वृत्ति है वो कभी अंधकाराकार होती है और कभी आलोकाकार होती है तो जब हमारी वृत्ति आलोकाकार अथवा अंधकाराकार होती है क्योंकि जिस वृत्ति से आलोक का ज्ञान होता है उसी वृत्ति से अंधकार का भी ज्ञान होता है तो आलोकाकार वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य वो देखता है कि आलोक फैला हुआ है या अंधकार फैला हुआ है है ना तो इंद्रिय वेद रूप में नहीं आभास भास के रूप में नहीं साक्षी भास के रूप में आकाश का साक्षात्कार होता है ये वेदांत का सिद्धांत है माने अब इसको आप नारायण जैसे देखो हम घड़ी को देखते हैं तो खुली आख हम घड़ी को देखते हैं लेकिन आकाश को हम जैसा खुली आंख से देखते हैं वैसे ही बंद आंख से भी देखते हैं क्योंकि ये आभा भाव से नहीं साक्षी भाव से है हमारे मन में राग है ये हमारे मन में द्वेष है है ना अच्छा कहो कि मन से आकाश को देखते हैं तो मन भी आकाश को नहीं देखता मन आकाश को क्यों नहीं देख सकता तब मन तो उसी चीज को देख सकता है इंद्रियों की मदद से जो चीज जानी जाती है जो पहले किसी इंद्रिय के द्वारा मन ने देख ली है आँख बंद करके मन पदाकार हो सकता है और जो चीज मन ने किसी इंद्रिय के द्वारा कहीं कभी किसी रूप में नहीं देखी है उस चीज की मन कल्पना ही नहीं कर सकता आप देखो यही तो मुख्य बात है कि हम लोग कहते हैं कि कोई यदि यंत्र के द्वारा या इंद्रिय के द्वारा या मन के द्वारा तत्व को ढूंढने के लिए जाएगा तो वो केवल किसी न किसी अपने द्वारा अनुभव की हुई वस्तु को ही तत्व समझ बैठेगा इसलिए अति विषय अति इंद्रिय और अति मानस पदार्थ का साक्षात्कार करने के लिए अति विषय माने जो विषय नहीं है और अति इंद्रिय जो इंद्रियातीत है अति इंद्रिय है और अति मानस अति मानस पदार्थ का साक्षात्कार करने के लिए निषेध की प्रधानता अपेक्षित है विषय का निषेध करो इंद्रिय का निषेध करो मन का निषेध करो और फिर देखो अपने स्वरूप में आखिर निषेध का भी क्या आकार है तब आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो अब ये आकाश जो है वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष न होने पर भी जिसको मलिन मान लिया जाता क्या सादृश्य है निराकार आकाश का साकार नीलिमा के साथ क्या सादृश्य है माने बिना सादृश्य के भी एक परीखा न होने पर भी हम एक को दूसरे में और दूसरे को पहले में मान लेते हैं बोले ऐसा कौन करता है बालक से पूछो कि क्यों तुम आकाश पहचानते हो तो कहकर हाँ पहचानते हैं साथी टोंक कड़ा हो जाएगा हाथ उठा देगा हम आकाश पहचानते हैं का आकाश कहाँ है देखो, लीला, लीला तो देखो वो नीला नीला दिख रहा है ऐसा बताएगा तो अज्ञानी किंदुशक जहाँ अज्ञान है वहाँ दुस्तक क्या है जहाँ अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है अपने को नहीं पहचानते हो वहाँ तुम अपने को क्या मान बैठोगे इसका क्या ठिकाना है जो अपने शरीखा होगा उसी को अपना मानोगे ये कोई नियम नहीं है बिल्कुल अपने से विपरीत को भी अपना मान बैठोगे तो अध्यास में सा नियम नहीं है एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मी अपनी अनात्मा इस प्रकार ये बात साफ मालूम पड़ती है विवेकी पुरुष जो है थोड़ा भी विवेक करें तो मालूम पड़ेगा कि जो आत्मा नहीं है उसको हमने अपना आत्मा मान रखता है ओह तो क्यों ऐसा क्यों मान रखा है कभी ये विवेक ही नहीं किया कि मैं कौन हूं एवं अविरुद्धा अच्छा तो क्या हुआ कि प्रत्येक आत्मा ने प्रत्यगात्मी अपनी अनात्मा ध्या अपने आप में अनात्मा का आरोप कर लेना सब आप सभी विचार करके देखना कि शरीर का कौन कौन सा भाग तुम हो और कौन सा भाग तुम नहीं हो इस पर कभी विचार करना देखो हड्डी जो है ना हड्डी अरे हड्डी क्या दिल तो बदलते हैं ना अच्छा, दिल बदल देने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है अभी दिनों तक तो जिंदा रहते ही है न और संभावना बढ़ गई है कि वर्षों तक रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दिल की मशीन तुम नहीं हो अगर दिल की मशीन तुम होते तो दिल के बदलने पर तुम कैसे रहते लेकिन दिल को तुम मैं मेरा मानते हो कि नहीं ये प्रश्न है तो ना अच्छा तो आंख से मैं देखता हूं मैं देखता हूं आंख से नहीं आंख तो बेचारी छूट गई आंख तो मैं के भीतर सब आ गई बोले मैं देखता हूं बोले तुम नहीं देखते हो आंख देखती है तो मेरे रहने से देखती है तो ठीक है तो तुम आंख से अलग हो हमको पांच सात बरस हुआ एक डॉक्टर ने वो मशीन वशीन लगा के देखी और और तार आंख में डाला और और बताया कि तुम्हारी आंख में मोटिया बिंद हो गया पांच सात बरस की बात है होगा अभी कुछ थोड़ा बहुत बहुत हो, होगा तो कुछ गया नहीं होगा तो दादाजी ने कहा कि आप कैसे चलेगा मैंने कहा देखो हमारे बड़े बड़े महात्मा स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज स्वामी शरणानंद जी महाराज है स्वामी विद्यानंद जी महाराज स्वामी प्रीतम मुनि जी महाराज बड़े बड़े लोग बिना के क्या सेवा लेते हैं उनकी प्रतिभा क्या काम करती है वो कैसे आनंद में रहते हैं बिना आंख के वैसे ही चलेगा और लोग प्रेम से सेवा करेंगे ज्यादा सेवा मिलेगी ऐसे ऐसे पांच सात दल की तो अब हम लोग ये जो समझते हैं कि आंख के बिना नहीं चल सकता आँख के बिना चल सकता है ऐसा पांव के बिना भी चलता है हमने ऐसे लोग देखे हैं बिल्कुल पांव नहीं है और मरने का मरने का नाम सुन के नाराज होते हैं है? कान नहीं है तब भी चलता है हाथ नहीं है तब भी चलता है लेकिन हम इन सभी को मैं और मेरा समझ करके प्रयत्न तो असल में ये अविवेक पूर्वक एक संस्कार की धारा बन रही है वासना निविद्री बासस्पति मिश्र तो ने वासना निविद शब्द का प्रयोग किया है वासना निविद जो अभिद्या है ना ये है। अति निरूढ़ निविद वासना अनुविदा अविद्या बड़ी खनी हो गई है गाढ़ी हो गई है वासना समझते समझते कि ये मैं हू ये मैं हू ये मैं हू है ना अभी यह भी बोलते हैं और मैं भी बोलते हैं नारायण कहते हैं ये मैं हूं ये मैं हूं ये मैं हू और देखो संसार में जब तक अपने आप को नहीं जानो, तब तक इसका नतीजा क्या होगा? एक तो संस्कार नए नए बनते जाएंगे और नई नई वासना होती जाएंगे और नए नए कर्म में जुटना पड़ेगा ये और नए नए कर्म करोगे तो नए नए पाप होंगे नए नए गुण होंगे फिर उनके लिए नए नए भोग मिलने चाहिए फिर नए नए भोग के लिए नए नए शरीर मिलने चाहिए सर्वत्र वही विज्ञानम संस्कार गम्यते थे परांग आत्म विज्ञाद अन्यत्र इस बात को ब्यान में कर लो अवधार्यता निश्चय कर लो अवधारण कर लो इस बात का कि अपने से अलग अलग जितने पदार्थ तुम जानोगे तो अच्छा है कि बुरा ये संस्कार पड़ेगा वो प्रिय है कि अप्रिय वो चाहिए कि नहीं चाहिए उसको पावें कि उसका परिहार करें अपने से अलग जितने पदार्थ जानोगे वो अच्छे हैं कि बुरे ये भेद बनेगा उनमें और अच्छे हैं तो हमें मिलने चाहिए और बुरे हैं तो नहीं मिलने चाहिए प्राप्ति परिहार की वासना होगी और फिर प्राप्ति के लिए कर्म होगा और परिहार के लिए कि ये हमारे पास न आने पावे इनके लिए कर्म होगा कर्म से फिर संस्कार पढ़ेंगे संस्कार से फिर वासना होगी उपासना से फिर अच्छे बुरे बनेंगे शत्रु मित्र का भेद मिटेगा नहीं तो संसार में जितना भी ज्ञान होता है लोग समझते हैं कि हमने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया क्या अपनी तो अपने शत्रु को पहचान लिया कक्षा आपने अपने शत्रु को पहचान लिया तो अब उसके प्रति द्वेष भी तो होगा ना आपके मन में जलन होगी कि नहीं क्या हमारी आंख के सामने ना वा? तो आप कोशिश करेंगे कि या तो हम यहां से चले जाएं तो भी कर्म होगा और ये कोशिश करेंगे कि वो धरती पर न रहे तो भी कर्म कर तब भी कर्म होगा